अच्छा अविचार कहते कि वह विवेक ज्ञान पैदा कैसे होगा वैराग्य कैसे कैसे कर भी ले विवेक ज्ञान होना कठिन है ना? विवेक ख्याति के बिना कई बल्ले नहीं होना है कहते ठीक है वो विवेक ज्ञान विवेक ज्ञान और विवेक से जन्य ज्ञान थोड़ा अंतर है दोनों विवेक से जन्य ज्ञान विवेक ख्याति तत्व सप्त पुरुष की अन्यता उनका जो सम्मिलित मिथुनी भाव को विभाजन करके पृथक ज्ञान हो जाना वो कैसे होगा कहते कि या तो बताए गए विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाओ स्टांग योग प्रक्रिया क्रिया योग प्रक्रिया या संप्रज्ञा तो संप्रज्ञा जो तो समाधि की प्रक्रिया शुरू में आया था सर्वोत्कृष्ट अधिकारी जो निरुद्ध वाला है एकाग्र वाला है सब अलग अलग प्रक्रिया बताई गई विकित चित्त वाला उसे भी अत्यंत वाले के लिए अब चल, चर्चा चल रही है तो किसी भी प्रक्रिया से चलते हैं तो अंत में आपको पाना है विवेक ख्या ही अब लोगों की आदत बनी हुई है हर व्यक्ति चाहते है बाईपास होना चाहिए शॉर्टकट अब शॉर्टकट ही बता योग सूत्र जिसकी हिम्मत है जिसका अपने सामर्थ्य है तो हो जाए इस मार्ग से भी शॉर्टकट से है ये बहुत कठिन क्यूँकी आजकल के बाईपास पर भी खड़े रहते हैं शहर वाले रूट अंदर तो नहीं मिलेंगे लेकिन बाईपास में जरूर मिलेंगे वो इसलिए यहाँ तो जरूर मिलेंगे इस रूट से चलने वाले को विभुतिया देवियाँ जरूर मिलेगी बहुत कठिन है क्या है वो क्षण तत्क्रम संयम विवेक जम ज्ञानम क्षण तब क्रमयो हो संयम क्षण और क्षण का जो क्रम है उनमें आप जो है धारणा ध्यान समाधि करें तो विवेक जन ज्ञान को प्राप्त कर लोगे अर्थ विवेक ख्याति हो जाएगी कैवल्य हो जाएगा पहले आपने देखा था सर्वज्ञता की सिद्धि कही गई थी उसके बाद कैवल्य प्राप्ति के लिए बता दिया लेकिन निशेषज्ञता का कथन नहीं हुआ कहीं भी सर्वज्ञ होना आसान है और आज्ञ तो सभी हैं ही ये निशेषज्ञ हो कैसे उसी के लिए आरंभ कर जा पाई किंचित प्रकार मातृवक्षया जो है निशेषता का साधन कैसे सिद्ध हो सकता है निशेषता का साधन क्या है उसको बता रहे यथा अपक पर्यत द्रव्य परमाणु हो एवं परम अपकर्षण पर्यंत काल है। जिस प्रकार से द्रव्य का अपकर्ष का अंत कोई भी है द्रव इसको तोड़ो दो टुकड़ा हो गया उसको तोड़ो छोड़ते छोटे छोटे होते होते होते होते होते जो अंतिम हिस्सा बचता है जो उसका नाम आप क्या रखे है परमाणु द्रव्य का अपकर्ष करते करते जो अंतिम अपकर्ष होगा अपकर्ष पर्यंत जो वस्तु है उसी का नाम परमाणु है ठीक इसी प्रकार सेवम ये जो काल है आपका शुरू करते हैं वो ब्रह्मा जी का एक काल है? और वैष्णव तो और आगे बढ़ते महाविष्णु का काल एक होता महाविष्णु आ उसके अंदर का सैकड़ो ब्रह्मा का काल आएगा फिर उसे छोटा एक ब्रह्मा का काल हो ब्रह्मा के काल, ब्रह्मा के काल इंद्र का फिर उसके अंदर मनवंतर का फिर उस मनवंतर ऐसे करते करते करते जो है आप आए अपने साल में और कहा जाएंगे अपने साल में आप चाहे जनवरी से दिसंबर हो चाहे चैत्र से जो आप फाल्गुन तक लो जैसा भी हो संवत्सर में है ना संवत्सर से छोटा करते हैं अयनों में आयनों से छोटा ऋतु दो दो महीनों का ऋतु से मास मास से पक्ष पक्ष से सप्ताह सप्ताह से वार वारे और दिन रात दिनों रात है ना? रात में, फिर 60 घड़ी और 60 घड़ी को भाग एक घड़ी कहोगे ना वो फिर एक घड़ी फिर 60 पल और 60 पल फिर एक पल को साठ पल ऐसे करते करते करते करते और आगे बढ़ोगे वहाँ बहुत है कास्ता है लिप्सा है लव है करते करते अंत में उस अंतिम जो परम अपकर्ष उत्कृष्ट अपकर्ष कर दिया जाए काल का उस अपकर्ष का अंतिम स्वरूप क्या है काल का उसका नाम क्षण है कहते महाराज इसको हम कैसे पकड़े उसको कैसे देखें इतना सूक्ष्म है कैसे ग्रहण होगा वो कहते देखो यावता व समय न चलित परमाणु पूर्व देशम जहि यार उत्तर देश स काल और जटिल कर दिया कभी जितनी समय में एक परमाणु अपना अपना एक देश में जहाँ है वहां से हट करके अगला देश में पहुंचने के लिए जितना समय लगाता है उतनी समय का नाम एक अब इसको देखने के लिए परमाणु को पकड़ना पड़ेगा पहले पर? आप परमाणु को देखने के सामर्थ्य वाले बनेंगे तब तो परमाणु के गति को पकड़ेंगे उस गति को एक क्षण समझेंगे उस क्षण के दूसरे क्षण का क्रम होगा उस क्रम में तब ध्यान दे कर पाओगे इसे पहले जिसे परमाणु दिखाई दे या इसे एक चश्मा बना दीजिए दुनिया में जिसे परमाणु दिखाई दे तभी तो होगा काम क्योंकि यावता का समय न काले न परमाणु हो पूर्व देशम जहिया उत्तर देशम चेता क्रिया विशेष जो परमाणु जितने समय में अपना पूर्व देश को त्याग करके उत्तर देश की ओर प्राप्ति करता है उतनी काल का नाम क्षण है तत्प्रवाह अविच्छेदस्तु क्रम क्षणों के प्रवाह का अविच्छेद का नाम क्रम मान पूर्वोत्तर क्षणों का संबंध आपको ग्रहण करना यद्यपि दो क्षण एक काल अविच्छेद रहता ही नहीं है संबंध कैसे को ग्रहण संबंध ग्रहण करना बहुत कठिन एक क्षण नाश होती हुई दूसरा क्षण का अनुभव में आता है हमेशा वर्तमान क्षण में ही रहते हैं अतीत क्षण के लिए आपकी बुद्धि का परिकल्पित विषय है और अनागत क्षण भी आपकी बुद्धि का परिकल्पना मात्र ही है अतीत और अनागत दोनों बुद्धि का परिकल्पना है वर्तमान में आप जो है सो है यही वर्तमान क्षण ही सब कुछ है इस वर्तमान क्षण का भी धारा चल रहा है और उत्पूर्व पुरुष क्षण क्या होते जाता अतीत होते जाता है उत्तर उत्तर जो अनागत कहते थे आप वो वर्तमान क्षणता को प्राप्त हो रहा है कल्पित जो अनागत वर्तमान होता है और अनुभूत जो वर्तमान वो अतीत होते जाता है कल्पना का विषय बन जाता है इसीलिए अब वर्तमान क्षण क्रम कैसे पकड़ोगे का जो धारा है एक छोटा दूसरा जब आने लगता है उस जोड़ को पकड़ना पड़ता है संधि को पकड़ना पड़ता है और ये कठिन काम वेदांत ने भी कहा प्रतिबोध प्रतिबोधवी तम वह संधि को पकड़ो एक ज्ञान आकार वृत्ति हुई फिर दूसरी ज्ञान आकार वृत्ति जब होनी लगती है एक ज्ञान आकार वृत्ति नाश होता हुआ दूसरी वृत्ति का उत्पत्ति का बीचों बीच के काल में केवल आत्मा आप रहते हैं और कुछ नहीं रहता है वह तो निर्गुण स्वरूप है उसका और उसको पकड़ लो तो ब्रह्म ज्ञान योग उसकी अनुभूति हो जाए बोधम बोधम प्रति इति प्रति प्रकार प्रतिबोधित जाते हैं जिसे आजकल की समझने के लिए तो बहुत ही सुंदर दृष्टान्त है ये जो लड़िया होती ना लड़ी लाइट का बल्ब का जो लड़ी बोलते हैं ना जो लटकाते हैं और भागता है ना उधर यूं कर यूं भागता है लाइट भागने वहां बिजली देखिए एक क्षण एक बल्ब से संबद्ध है दूसरा क्षण दूसरे बल्ब से संबद्ध है बीच में बिजली है या नहीं जब इस बल्ब को छोड़ा बिजली ने अगले बल्ब से संबंध कर रहा है उस बीच में बिजली है और वहां लाइट नहीं जल रहा है आपने देखा कभी कोई नहीं देख पाता उसको लाइटें दिखती भागती हुई एक लाइट जला दूसरा लाइट जलने का बीच में अंधकार है लाइट जलता हुआ नहीं रहता है तो इतनी वेग है उसका कि आप को उस बीच को, उस क्षण को ग्रहण नहीं कर पाते जब बिजली न इस बल्ब को न उस बल्ब को किसी बल्ब को नहीं जला रही है तो उस बीच संधिकाल को ग्रहण करने की क्षमता आ जाए तो आसानी से वही मुक्त हो सकता है वह पुरुष मुक्त हो सकता है चाहे आपके वृत्ति ज्ञान का बीच को पकड़िए चाहे आप जो है काल की गति का संधि को पकड़िए चाहे आप दृश्य को देखते हुए ना देखते हुए अधिष्ठान मात्र में पहुंच जाइए ये भी प्रक्रिया सब टीवी देखते हैं ना हैं जब टीवी देखते हो तो अभ्यास करो धीरे धीरे की आप व्यवस्थित को देख रहे शब्द को नहीं सुन रहे और ऐसे भी अभ्यास करो कभी शब्द सुन रहे चित्र नहीं दिख रहा है आपको आप आग टीवी के सामने बैठे हुए चाहे अभ्यास करने के लिए शुरू में वो पिक्चर को ऑफ कर देना जो शब्द आ रहा है कभी वॉल्यूम को ऑफ कर देना क्या पिक्चर आ रहा है है ना फिर दोनों को चलाओ और फिर दोनों को मत देखो न सुनो न देखो और केवल स्क्रीन दिखाई देना चाहिए जब ऑफ रहता ना तब तो जैसे वैसे चित्र चल रहे हैं शब्द आ रहा है लेकिन न रूप को देख कर न शब्द को सुन रहे हो केवल अधिष्ठान मात्र को देखने की क्षमता तो भी व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो गया कितनी सरल प्रक्रिया है, है? बढ़ <laughs> बढ़िया है ठेक करना कठिन हो जाता है समाधि हो जाएगी प्रत्यार में क्या वो तो एक साथ हो जाना है प्रत्यार धारणा ध्यान समय समय इकट्ठे हो जाना है जब पहले आप अभ्यास कर रहे हो प्रत्यार चित्र देख रहे हो लवा सुन नहीं सुन रहे हो ऑफ कर दिया वॉल्यूम वो कोशिश कर रहे हैं आप इंद्रियों को प्रत्यार करने के लिए वो सब जब हो जाते इकट्ठे तभी आपको स्क्रीन दिखेगा उसे दिखेगा ही नहीं आदमी तो। जो स्क्रीन किसको दिखता है इसीलिए सबको चित्र में आ सकती हो जाती है तो शब्द में आ सकती हो जाती है दो में एक में फंस जाता है और भी मजबूर है वो पूरा चित्र तो, तो पूरा देख ही नहीं पाता है जब तक वो पूरा देख पाते गायब हो जाता है दूसरी आ जाती है आप की जब देखते हैं आपसे पूछा जाए एक चित्र आया और गया बस एक कण कहा क्या था बता सकता है कोई बस वो मुख्य जो है ना वो जो हीरोन हीरो वगैरह उन्हीं को देखता है बस भागी आगे पीछे ध्यान नहीं देता तो लंबा चौड़ा होता है उसमें सीनरी ना बहुत सारी चीजें होती है, है? कितने फूल थे कौन जानता है दिख रहा है बगीचा में नाच रहे बस ठीक है इतने ही आपने ध्यान दे बगीचा में गान हो रहा है और कौन से फूल थे कितने रंग के फूल थे कैसे कैसे थे कितने थे कौन जानता है एक एक डिटेल पर आप कोई जाए नहीं पता इतने गायब हो गया क्या कर लोग फिर भी सोचता है मैं सही देख रहा हूँ ही तो मूर्खता वाली बात है आदमी का अपने आप उसे तो बिल्कुल सही सही देखा सारा चीज देखा ही देखता है अधूराई सुनता है फिर समझता है पूरा पूरा देखा पूरा सुना एंड वास्तव में क्यों कारण है कि आप सदा क्या देख रहे हैं आप क्या स्क्रीन को देख रहे हैं उसे चित्र तो है स्पर्श भी नहीं है आपको दिखाई मात्र देता है वैसे जगत भी है ना उसका स्पर्श भी नहीं उस आत्मा में दिखाई मात्र दे रहा है किसी इन प्रक्रियाओं को बताने के भी एक प्रक्रिया होता है क्षण और उस क्रम में ध्यान दो क्यों कहते देखो तत्प्रवाह अविच्छेद क्रम क्षण तत्क्रम और नास्ती वस्तु समाह बुद्धि मुहूर्त समाह मुहूर्तरा वास्तव में क्षण और उस क्रम नाम को कोई वस्तु ही नहीं है आप पकड़ना चाहें पकड़ नहीं सकते उसको इस तरह से क्षण हो और क्षण की धारा हो और उसको देख रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता ये भ्रांति ऐसी विलक्षण है ऐसा जड़ी भूत होकर अंदर ठोस बैठा हुआ है वो हिलता ही नहीं वो खोटी उसकी आप क्या समझते हैं गंगा जी आप देख रहे हैं अरे गंगा की मैं धारा देख रहा हूं गलत कहा देख सकते जिस आपने एक लहर ले लो वही लहर आगे देख रहे हैं क्या धारा कहां से आई वो तो एक ही बार पलटा गया हो खत्म और दूसरी जो लहर निकली है उसके धक्के देने से वो जल यूं हो गया है लेकिन वही नहीं है हो जाता उसमें जो जल कण थे कुछ तो नीचे चला गया कुछ तो इधर गया कुछ उधर गया कुछ जल कण अगले लहर में घुसा है लेकिन वही का वही जल थोड़े रहा है आपको भ्रांति होती है जब हम गंगा की धारा को देखते हैं शतपत्र छेदन है कमल के पत्ते इतने कोमल ऊपर से टका सर करके चला जाता है आर पार लेकिन क्रम से ही गया है झटीती नहीं गया झटी की आपका अनुभव होता है कि आपके पर भ्रांति है धारा का अनुभव भ्रांति है क्योंकि क्षण और उसे बिन जो क्रम नामगा कोई वस्तु ही नहीं है तो क्रम और नास्ती वस्तु समाह वस्तुत्व ना समाहरण करने योग्य चीज ही नहीं है क्या है ये बुद्धि समाह केवल बुद्धि से हम समझ लिए हैं बना लिए है ना ये यंत्र को क्या बोलते हैं घड़ी बना लिया और उसने अपने एक सिद्धांत बना लिया कि टिक टिक टिक टिक करते रहते ना वो करते स्पीड बढ़ा दिया तो अंतरराष्ट्रीय अंदर वो उसे फिक्स कर दिया आपने। तो वो जो फिक्स किया हुआ है उसके आधार पर चल रहे हैं आप और सारे दिनों तो से घड़ी जिग रहा है यदि मान लो हम उसकी व्हील को बदल दे उसे जितने वो होते ना पोख उसे हम बढ़ा दे या घटा दे वे तो क्या होगा स्पीड कि नहीं बदलेगा और आपकी घड़ी ऐसा बदल जाएगी आपकी घड़ी में एक घंटा हुआ दूसरे घड़ी में डेढ़ घंटा हो जाएगा कौन सही है ये तो हम लोगों की व्यवस्था कर लिए है व्यवहार के लिए चला रहे हैं नहीं तो वास्तव में कोई पकड़ ही नहीं सकता टाइम को वर्तमान के अलावा आप जो है आप जान रहे हैं कितना समय बीता अभी पाटगा आप घड़ी देखते आपने ग पाया क्षण को आप घड़ी देखते हैं और कहते हैं पंद्रह मिनट बीत गया ये भी मानस है, है। मात्र ही बुद्धि से आप निर्मित के संयंत्र के आधार पर कल्पना मात्र कर रहे हो इतना क्षण बीत गया इतना समय बीत गया है इन वास्तव में ना उसको देख सकते हो ना अनुभव में आ सकता है वो केवल बुद्धि मात्र के द्वारा ग्राही है मुहूर्त अहोरात्र आदि सकल का इसलिए क्या है काल वास्तविकल योग शास्त्र में विकल्प प्रत्यय है ना विकल्प प्रत्यय का लक्षण क्या है शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्यो विकल्प केवल शाब्दिक ज्ञान अपव्यवहार करते हो व्यवहार मात्र शब्द है लेकिन उसके आधार पर वस्तु नहीं है कैसे आप बोलते हो खप शब्द प्रयोग कर दिया खपुष्प शब्द प्रयोग कर दिया शश्रृंग शब्द प्रयोग कर देते हो पुत्र शब्द प्रयोग कर देते हो मृग तृष्णिका कह देते हो ये सब शब्दावली हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन शब्दों के प्रयोग करने पर आपकी बुद्धि में एक वृत्ति विशेष उत्पन्न भी बल्ले हो जाती हो लेकिन वास्तव में शब्द बोधिक कोई वस्तु नहीं है तद्दत काल नाम का कोई वस्तु नहीं है काल भी यही हाल वाला है इसलिए कहते हैं सकलो यंगालो वस्तु शून्यो बुद्धि निर्माण के द्वारा परिकल्पना मात्रम करते आ रहे हैं इतनी आयु बीत गई इतना ये हो गया उतना हो हो गया इतना सौ साल के इतिहास है हमारी नहीं सब कल्पना मात्र को पड़ेगा शब्द ज्ञानानुपात शब्द ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं हम लौकिका नाम व्यवस्थित दर्शनानाम वस्तु स्वरूप अवभाष लेकिन ये जो लौकिक जो लोग हैं अज्ञानी लोग इन अज्ञानी व्यक्तियों के पास जो कैसे है विक्थित दर्शनानाम विथित दृष्टि वाले न एकाग्र हैं न निरुद्ध हैं व्यित हैं विक्षिप्त हैं है। इन लोगों के लिए क्या है वस्तु रूपेण इनको भाषित जैसे भ्रांत पुरुष को उस रज्जु में सर्फ भी वस्तुर होता है तभी तो डरता है वो लेकिन किसको भाषित होता है वो वो भ्रांत पुरुष को भाषित होता है इसी प्रकार से काल भी भाषित होता है किसको जो भ्रांत पुरुषित्त वाला है विक्षिप्त चित्त वाला है उनको काल भी भाषित होता है और यही नया एक वैशेषिक शब्देगा है ना प्रथम क्षण आवक्षण घट उनको घट का विशेषण रूप ना काल का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। जो है जो ये नहीं उसका प्रत्यक्ष करने जा रहे विशेषण के रूप में यदि उनके तो फिर कपुष्पान अय घट तो घट में कपुष्प विशेषण रूप में दिखाई देगा उनको okay? विशेष निकरष उसका भी दर्शन कर लाना है संयुक्त विशेषदास निकर्ष से जैसा भाव का प्रत्यक्ष कर लेते हैं वो काल का प्रत्यक्ष कर लेते हैं वो देश का प्रत्यक्ष कर लेते हैं वो उसी प्रकार से हम कहेंगे उनको खपुष्प का चाहिए। संयुक्त भी निकल से ये चक्षु का संयुक्त है घट से, उसका विशेषण बोला है आपने ना, आपने बोला है उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए लेकिन जैसा उनको खपुष्प नहीं होता उन्हें समझाना पड़ेगा भैया तुमको वास्तव काल का भी प्रत्यक्ष नहीं होता धीरे भ्रांति है संयुक्त विशेषण ले लो संयुक्त विशेषता ले लो कोई भी सन्निकर्ष से आपकाल का प्रत्यक्षण नहीं कर सकता है जो है नहीं बस का प्रत्यक्ष कैसे मात्र होता है इतना इसमें कोई संशय नहीं और भ्रांति विषय को लेकर सफल व्यवहार होते ही रहता है जैसे ना लाठी बाबू न्याय लाठी बाबू न्याय याद है ना लोगों तो लाठी बाबू न्याय से सब व्यवहार हो जाता है बाबू लाठी हो गया लाठी बाबू हो गया बस दारू पी लिया इतने में सारा काम खराब हो गया जब तो कभी नहीं पीने वाले को पिला दो ना सब उल्टा उल्टा काम होता है आया तो लाठी को बिठा लिटा दिया बिस्तर पर और खुद खड़ा हो गया जहां लाठी को रखते हैं नौकर आया दूध लिया रात्रि में कदैब बाबू सो रहे हैं खुद बोल भी रहा है अब नहीं भाई बोल रहा हूँ बोलने वाला लाठी है अब क्या मान रहा हूँ मैं लाठी मान रहा है जहाँ लाठी खड़ा है वहाँ खड़ा हो रखा है और कह रहा है नौकर वो चुप बाबू सो सोरे <laughs> और उस लाठी को ऐसे रख दिया है उसको रजाई भी ओढ़ा दिया सबको तो ठीक करके अपना उधर खड़ा हो नशा धीरे धीरे उतरी रात में नींद आ गई फिर उतर गए सवेरे उठ के देखता मैं कहा हूँ तो ठंड में ठंड में इधर क्यों खड़ा हूँ दरवाजे के बगल में जहाँ लाठी खड़ा होता है और बिस्तर पर देखता रही लाठी वहां कैसे चला है लाठी से हो रहा उल्टा कैसे हो गया सब काम तो नशा उतरा तब पता चला कि सब कम उल्टा था और उस समय वही सब सही था सब व्यवहार सही लग रहा था यह अज्ञान काल में सारा हम लोग को हम जो देख रहे हैं समझ रहे सब बिल्कुल सही है सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान अपने आप को मानते हैं हर व्यक्ति मानता है इन वास्तव में सबसे बड़ा मूर्ख होता है इसलिए हमारे गुरु जी सब लिटरेट फूल पढ़ा लिखा मूर्ख होते हैं अनपढ़ मूर्ख तो खैर छोड़ दो बेचारो तो पढ़ा लिखा है नहीं तो सो, सोच समझ है ही नहीं उसकी तो छोड़ ही दो है पढ़ा लिखा मूर्ख सबसे खतरनाक ने क्रिमिनल है वो तो आत्मा <laughs> है ना इसे क्रिमिनल है किसी और की हत्या करने वाले क्रिमिनल होता है क्या आप अपनी हत्या कर ले रहे हो इसे आप क्रिमिनल है आत्महा बोला है ना गीताजी में भी आए आत्महा होता है इसलिए कहते हैं क्षणस्तु सकलो एम काल वस्तुशून्यधिकार लौकिकाना वित्तीय दर्शन ना भी वस्तु स्वरूप वस्तु स्वरूप अवभाष क्षण वस्तुपतितः वस्तु पति क्रमावलंबी लेकिन क्षण क्या है, वस्तु है। क्रमावलंबी वस्तुओं का विशेषण रूपण व्यवहार करने लगते हैं ये शरीर जो है नाम आपने मान लिया है ना पहले से अब क्या तारीख वो आपने तय कर लिया है अब ये तय हो गया कि अंग्रेजों ने क्या किया वो जो यीशु क्रिस्त था उसका मरने का दिन शुरू कर दिया मरने से पहले की गिनती उल्टे क्रम से और मरने के बाद का सीधे क्रम से से और साल चल रहा है उसे मरने मरने के दिन से। और उसको एक मान लिया ना अपने मरने का दिन पांचवा उसका पहला दिन माना इसे हमारे यहां विक्रम संवत विक्रमादित्य नाम का वो राजा हुआ था उस राज दरबार में जो विजय पताका हुई वो पहला दिन था वहां से हम संबत गिनते दो बासठ कुछ हो गया आपने मान लिया अमुक को वहां से गिनती को मान लिया धारा में इतनी धारा इतने क्षण बीत चुके हैं अति इतना वर्ष हो गया ऐसे आपने अपनी एक वस्तु व्यवस्था की दिया। इसे कहते हैं वस्तु क्षण क्रमावलंबी वस्तु को छोड़ दीजिए उक्रमादित्य को छोड़ दो तो कहा तो से गिनोगे अब ये का जो मरने का बात को छोड़ दो तो, कैसे गिनोगे कहा से गिनोगे फिर फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु को मानना पड़ेगा वहां से शुरू करूंगा तो सब अपने अपने मानते हैं ना मुसलमान ने अपना हिसाब से संबत मान लिया सबके अपने अपने सैकड़ों संबत चलते हैं इसलिए आज दुनिया में कारण है कि उन्होंने अपना अलग अलग एक वस्तु को माना उस वस्तु को अवलंबित करके उस वस्तु को आधार बना करके वहां से क्रम का कर दिया ताज क्रमावलंबी क्षण परंपरा क्रमश क्षण आंतरियात्मा और क्रम क्या है कहते हैं कि भाई देखो उसे काल योगी जिसे काल कहते हैं उसके बारे में कहते क्रमश्च क्षण अंतरियात्मा क्षणों का आनंतरी रूपा आनंतरी मानी पौर्वापरि जो अविच्छिन्न स्वरूपता है इसी को हम क्या कहते है? क्रम अगर कहेंगे दो एक साथ हो नहीं सकता पौर्वापरिय कैसे वो तो विचार बाधा बताएंगे बस इसी को लोक काल व्यक्ति काल इत्याचीना काल योगी इस क्षण और इसके क्रम समूह को क्या कह देते है काल नाम से व्यवहार करते हैं नच चो क्षणो सहभावत आगे देखिए यद्यपि वास्तव में दो क्षण एक कालावच्छेद एक साथ हो नहीं सकते क्रमश्च न दुर असंभवा इसीलिए क्रम भी नहीं हो सकता क्योंकि दो जब एक साथ हो नहीं सकता पौर्वापर्य निर्णय कैसे होगा तो क्रम कहां सकता होगा दो क्षण एक साथ वर्तमान नहीं होते अतएव असंभावित्व के कारण से दोनों की सहभुतता जब तो निर्णय नहीं हो सकता क्षणों का तो समान क्रम भी नहीं हो सकता अतव क्रम कहां से आया? केवल आपके बुद्धि की कल्पना हुई सिद्धवा की नहीं हुआ कि दो क्षण एक साथ हो नहीं सकते अतव ये पूर्व ये पर क्षण है ऐसा ग्रहण करके इन दोनों का क्रम निर्णय आप नहीं कर, सके, कर सकेंगे अतः सिद्ध होता है क्रम जो है वह केवल बुद्धि की परिकल्पना है क्षण जो वर्तमान है बस वही है इसलिए कहते हैं पूर्वस्त उत्तर भाविन सक्रम इसी का नाम क्रम पड़ेगा पूर्व क्षण में आ गया हूं वर्तमान में अब ये वर्तमान कह रहा हूं वहां से यहां जो मैं आ गया बस इसी का नाम खराब दोनों का संबंध को लेकर के संधि को लेकर क्रम नहीं पकड़ सकते उससे उत्तर में जो आ जाना हुआ है बस इसी को और वापर माना जाएगा इसको क्रम कर ग्रहण किया जाएगा इसे कहते हैं पूर्वस्मत उत्तर भाविनो यद आनंद क्षण से क्षण का वही क्रम मान लिया जाएगा तस्मात तो वर्तमान एवं एक न पूर्वोत्तर क्षण सन्ती इसीलिए वर्तमान क्षण चान ही क्षण न पूर्व क्षण नाम का कोई चीज है न उत्तर क्षण होने की संभावना भी नहीं रह गया तस्मात तो नास्तिक तो समारह इस क्षणों का वस्तुष्ठ कोई समहार करे ये असंभव है एक भूत भाव क्षण परिणाम व्याख्या इन भूत भावी क्षणों का हम फिर व्यवहार कैसे कर पाते कत वो केवल परिणाम में अन्वित होकर के हो आपने घड़े को कल देखे थे कल जो वर्तमान था ना अब का नहीं देख गया उस वर्तमान में आपने देखा था और आज की वर्तमान फिर देख रहे हो तो हमने कह दिया हो ये तो कल से अभी तक था यानी कल रूपी वर्तमान जो गया है उसमें देख के होते और आज के वर्तमान जिसको देख रहे हैं उनके पौरव आप परिक्रम का निश्चय नहीं कर सकते बीती हुई वर्तमान वर्तमान चला गया है वो और वर्तमान में आप जो अनुभव कर रहे इस समय में इस वर्तमान दोनों का संबंध जो हम जोड़ते हैं वस्तु अधीन होकर जोड़ पाते हैं वस्तु निरपेक्ष कालो का पूर्वापर व्यवस्था नहीं हो सकता तो प्रणा, व्याख्याण में कृष्णोलोघ परिणाम अनुभव होती है इसलिए समस्त दुनिया एक इस वर्तमान क्षण में ही परिणाम को प्राप्त होता है सारी दुनिया केवल वर्तमान क्षण में ही है क्योंकि दृष्टि सृष्टि वाले तरफ तो ले जा रहे हैं ना आप देख रहे हैं तो जगत है आप बंद कर दो जगत खत्म बिल्ली जैसे नहीं देखना बंद ना आंख बंद करने से नहीं चलता देखना बंद करने का मतलब आप अपने है, जो अपनी सत्ता जो विशिष्ट सत्ता लिए हुए हो इसको छोड़ना पड़ेगा जब तक आपना जीव भाव अहम को लेकर बैठे रहोगे तब तक आपको जगत की भ्रांति चलती रहेगी जब वैशिष्ट रूप को त्याग देते हैं अपने सामान्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब न जगत है न दृश्य न दृष्टि है कुछ इसलिए कहते देखो तेना एक क्षण कृष्णोलोक परिणाम अनुभवती तत्ोपारूढ़ खलु अमी धर्म इसे केवल वर्तमान क्षण में ही वो पारूढ़ समस्त वस्तु समस्त धर्म तयो तो क्षण क्रम संयम आदश क्षण और उसका जो बुद्धि परिकल्पित क्रम उसमें जब संयम करोगे तयोह तो साक्षात्ण ततश्च विवेक जन ज्ञान प्रदुर्भ होती उससे विवेक जन ज्ञान प्रकट हो जाता है ताकि आपका स्वरूप स्थिति हो सकती है थोड़ा थी, चार तीन सौ अंठानबे मत मंत्र काल को लेकर के विचार थोड़ा प्रकट करे यहाँ वैशिषिक लोगों ने न्याय मंच का आह्निक दो में कहा है यदि पेको विभुर नित्य कालो द्रव्यात्मको मतह एको विभुर नित्य ये जो काल है वो एक है विभू है नित्य है द्रव्यात्मक है ऐसा न्याय और वैशिषिका जिम मानते और उपाधि वसात अतीतादि व्यवहार कर दे अजिताधिकार हेतु तो काल हा लक्षण ने कर दिया है अर्थात काल एक विभू नित्य द्रव्य माना उन्होंने एक है वो विभू भी है वो नित्य द्रव्य है वो ऐसा मानते और आपने कहा काल नाम की वस्तु ही नहीं है तो कितना विरोध है बिल्कुल विरोध बात है अब सिद्ध कैसे करेंगे देखिए पहले उनकी बात कहते हैं इंद्रिय ग्राहियो कि तो उनके हाथ इंद्रिय के द्वारा विशेषण न ग्राहेश भाव से ग्रहण हो जाता है तो न चादात अनुटिताक्षिप्रादि प्रत्योदय तद भाव अनु विधान तस्मा कालस्तु चाक्षष अनुद्घाटिताक्षस्य क्षिप्रादि प्रत्योदयो भवति आप जब तक आंग खोल के देखोगे नहीं तब तक आप ये नहीं कह पाते हो कि अमुक तेजी से भागा अमुक धीरे से भागा इसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा इसको दूसरी मिलेगी इसको तीसरी मिलेगी कैसे निर्णय करते हो आप आग से देखते हो आज भाग रहा है एक आपने धागा रख दिया उसको किसने पहला छुआ किसी बाद में छुआ देख रहे हो नहीं देखा उसके आधार पर निर्णय लिया इसने कम समय में पार कर दिया इसे थोड़ा ज्यादा समय लिया उसे उससे भी ज्यादा समय ले लिया और उसे आगे वाले फेल हो गए करते कि नहीं बिना आंख कोले बिना बाह्य स्त्री को व्यवस्था हो जाएगा नहीं हो सकता इसे कहते अनुद्घाटिताक्षस्य क्षिप्रादि प्रत्योदयो न भवती इसे मानना पड़ेगा चाकुष प्रतिष्ठा विषय है काल तद भाव अनुविधान कालस्तु काल चाक्षुष जो दौड़ रहा था आदमी वो भाव का साथ साथ काल भी भाग रहा है क्षण भी भाग रहे हैं इसे इसलिए विशेषण रूप हमने काल का प्रतिष्ठ कर लिया तदभाव तुत तद रवि के अनुविधान उसका अनुसरण करने के द्वारा हमने चाक्षुष प्रतिष्ठ कर लिया है ज्ञान का विषय बना लिया काल को तस्मा स्वतंत्र भाव विशेषणतम्यम येयता इसलिए स्वतंत्र भाव मैं विशेषता विशेष भाव से भी आप विशेषता से निकर्ष से भी देख सकते हो विशेषणता से निकर्ष से भी आप काल का अनुभव कर सकते हो इसलिए विशेषण विशेषभा से निकर्ष का विषय है काल स्वतंत्र भावना विशेषण तो विशेषणतया पिवा अथवा विशेषण सनिकर्ष भी अनुभव किया जाता है बोलने के ऊपर है शब्द उनकी वहां संस्कृत में भी बोलते हैं कालवान घट गटा बोलोगे घटवत काल बोलोगे घटवत काल बोलोगे तो काल विशेष हो गया कालवान घट हो तो काल विशेषण हो गया तब आप सन्निकर्ष उसी से बदल जाती है ना घटा भावत भूतलम है ना घटा भावत भूतलम एक पक्ष है दूसरा भूतले घटा वहा भूतल विशेषण हो गया में विशेषण तो विशेषण्तम इसलिए आप कहोगे भूतल होकर के अभाव मानते है प्रयोग करने के आधार पर विशेषणता और विशेषता दोनों में से किसी भी न किसी संिकर्ष से, से काल का भी प्रत्यक्ष होता है चाक्ष ज्ञान गम्य मत तत्प्रत्यक्षता चाक्ष ज्ञान का विषय रूपा है जो उसे प्रत्यक्षता विषय मान करके ग्रहण करना चाहिए काल को अप्रत्यक्ष मेन न च काल युक्ता प्रतिव्यधो भाग चंद्रम चंद्र मर भागवत कहते आप भले आपको प्रत्यक्ष नहीं हो किसी को उतरी मात्र से आप ये नहीं कह का सकते काल ही नहीं है जैसे योगियों ने कहते ना काल का चीज नहीं हो तो वस्तु तो सुनियो शब्द ज्ञान पाती ऐसे कहना उचित नहीं है कौन कह रहा है ये सब बात नहीं आयकर वैशेष ऐसा नहीं कहना आपके अपने अकलमंद है आप थोड़े अकलमंद नहीं है अकल है अलग कर दो कर देना अकलमंद में बुद्धिमान होता है एक शब्द है ना वो बुद्धिमान तो वाचक है इसे अगर आपका अकल मंद है इसलिए अकलमंद नहीं है तो आपको प्रत्यक्ष नहीं हुआ इसके माध्यम से आपने कहा काल ही नहीं है ये बिल्कुल ठीक नहीं कहते ना युक्ता प्रतिवेदो भाग दृष्टान क्या कह रहा है जैसे पृथ्वी जो है नीचे है चंद्रमा ऊपर है ये आपको प्रत्यक्ष है क्या अमावस्या का दिन आपको कहा प्रत्यक्ष बताओ अमावस <laughs> का दिन चंद्रमा कहा है ऊपर है कि नीचे आपको कहना पड़ेगा नीचे है क्यों दिखाई नहीं दे रहा ऊपर ऊपर <laughs> दिखाई नहीं दे रहा है आपके कहना पड़ेगा नीचे है अब ऊपर दिखाई देगा अगला दिन तो कह रहे हो ऊपर आ गया अभी ऐसा मानोगे क्या फिर भी आपने शास्त्रीय व्यवस्था पर मान लिया पृथ्वी लोग नीचे चंद्र लोगों पर शास्त्र नहीं माना आपने? भले आपको प्रत्यक्ष नहीं होता कि किसी अन्य ऋषि आदि प्रत्यक्ष करके लिखा आपने मान लिया जैसे वो नया तो मैं भी प्रत्यक्ष कर चुका हूँ मैं बोल रहा हूं मान लो तब तो सिद्धांत जवाब नाव गृह दे काल प्रत्यक्षे न घटा अधिवत चिक्ष कार्य मात्रावलबन काल प्रत्यक्षता है घटादि घटादी का जैसा प्रत्यक्ष होता है वैसे काल को किसी भी से, से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते फिर ये जो व्यवहार हो गया चिरादि का उदय चरक्ष क्षिप्राधिक ज्ञान जो हुआ चीरक्षिप्रादि प्रबोधो भी कार्यमात्रावलंबन वो जो कार्य जो वस्तु था आदि दौड़ रहा है जो उसके अधीन होकर आपने बुद्धि से कल्पना किया है केवल आपने देखा कुछ उस अनुमान किसी और की, की करी न चमुन लिंगे निकल्पना प्रतिबंधो ही दृष्टोत्र न ध्रुवल इतनी नहीं अमुन लिंगे न काल से परिकल्पना नवती यही लिंग से काल के परिकल्पना करना चाहो ऐसा आप नहीं कर पाओगे क्यों प्रतिबंधो ही दृष्टोत्र न ध्रूमज्वलना धुमाग्नि के समान जैसा व्याप्ती है वैसे आप या लिंग लिंग की भाव से काल का इस से नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिबंध भी देखा गया है प्रतिबंध क्या ले कहा गया कई बार होता है ना पता ही नहीं चलता क्या हुआ आजकल वो क्या इसलिए थर्ड एम्पायर भी हो गया जरूरत पड़ी क्या करें वो समझ में नहीं आती है फिर वो उसको बनाते हैं पिक्चर आ गया उसको स्लो मोशन दौड़ाएंगे तो फिर उसमें देखेंगे है? और उसके अब वो भी फेल हो जाएगा कि वो देख करके जान दे के लाल बत्ती तक तो करोगे क्या उसके हाथ में ना बटन उसके खिलाफ तो जाने जाना चलते नहीं जुर्माना लगेगा चुप बोलना नहीं वो गद्दारी कर रहा है जान रहे हैं सभी देख रहे हैं फिर भी वो नहीं वो जो कह दिया वो मानना पड़ेगा क्या कहा तक थर्ड फोर्थ फिफ्थ एम्पायर पे करते कुछ नहीं होने वाला जब तक आदमी के बेईमानी है तब तो कुछ नहीं होना है कि हर क्षेत्र में ऐसी हो गया परीक्षकों का भी यही है ना अब एक होता है का कमरे में एक खड़ा रहेगा उसके साथ उस बेमानी बेमानी तो क्या करो और दो रहने से क्या फायदा मैं दस खड़ा कर लू सब पैसे खाएंगे मुश्किल बच्चों की दस को खिलाना पड़ेगा पकड़ ना कोई को खिलाने से काम चलता था अब तो जितने रहेंगे पर ये पर्यवेक्षक सबको खिलाने पड़ेंगे ना सबको खुश रखना पड़ेगा गुरुजी गुरुजी गुरुजी करते रहो अब तो अब जाके माफ करेगा वो नकल करने को छोड़ेगा तो हर जगह यही हो रखा है, है? तीसरे तो कहते हैं की देखो तुम कहा तक जाओगे ये सारी चीज में प्रतिबंधक जरूर है प्रतिभा तिरे कस्तु कतंच प्रचिता काम्परा प्रतिभा हो कथंित उसकी तो उपत्ति हो सकती है जिसकी अन्यथा उपपत्ति हो सकती है उसकी आप परिकल्पना जो अर्थापत्ति से करने की जरूरत नहीं है वो जो कल्पना करना चाहता है फिर वही बात अर्थापत्ति की आ गई ना अर्थापत्ति के अगर कोई द्वारा सिद्ध करते हो उसको बाद किया जा सकता है यदि अन्य प्रकार से उपन्न है तो वही कहते हैं अन्य कथ कथम अपनी उपपत्ति अन्यथापत्ति तिरता उसको किसी भी प्रकार से अनुसुद्ध कर सकते किसी को विशेषण कहीं कुछ अनुभव हो रहा है उसकी हम उपत्ति दे सकते हैं उसका अनुभव का विश्लेषण कर देंगे इसने अमुक अमुक तरीके से काल को पकड़ा है वास्तव में इस काल का प्रत्यक्ष नहीं हुआ ये हम लोग उपपत्ति दे सकते हैं। काल कल्प युक्त क्रिया तो ना परो ही असो तो, मुहूर्तायाम मुहूर्तयाम अहोरात्र मासु अयन वही और काल की कल्पना फिर कैसे करें वस्तु के आधार पर नहीं वस्तु क्रिया से कल्पना होती है वो क्रिया की न्यूनाधिकता है ना उसी के आधार पर हम काल की, की कल्पना करते इसलिए वस्तु का विशेषण रूप में विद्यामान क्रिया को हमने देखा और सोचे हमने काल को ही देख लिया ये भ्रांति है वस्तु का विशेषण तो दौड़ना रूपी क्रिया हो रही ना उसमें वो दौड़ना भी क्रिया के पहले क्रिया उसका समाप्त हुआ वहां पर आपने अवधि जो निश्चय किया आजी कहते ना उसको आजी मैंने नानी नहीं हाँ मराठी में आजी कते नानी को नजी कते संस्कृत में वो जो लाइन डाल दिया ना सौ मीटर का लाइन वहां से शुरू करो ये लाइन है उसको बोलते आजी उसको पार करना शरणम आजी शरणम्रे होता संस्कृत में वो जो उसका क्रिया के द्वारा उसका संबंध हुई है उसपाधि का क्रिया <Sanelled> के वजह से उसको लेकर के आपने कह दिया हमने काल का प्रत्यक्ष कर लिया हमने काल का थोड़ी कर रहे हो उस क्रिया उपाधि का उस अवधि के साथ संबंध मात्र ग्रहण किया है उस काल का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है इसलिए आधार पर हम काल की कल्पना कर दिया ये न्यून काल में पार कर गया ये अधिक काल में पार कर गया वस्तु की उपाधि क्रिया के आधार पर किया है इसलिए कहते कि देखो काल कल्प ही क्रिया तो ना परो क्रिया से कल्पना हो सकती है अन्य कोई रास्ता नहीं उसका बोध करने का कैसे अपने क्या क्रिया से क्या क्या, क्या, क्या ग्रहण किया मुहूर्त अहोरात्र मास ऋतु आयन काल्पनिकवहारो भविष्य लोक में इसलिए काल्पनिक इन चीजों को लेकर करके सकल व्यवहार चल रहा है यदि क्रे को विभुर नित्य कालो द्रव्यात् गोमद अतीत वर्तमान आदि भेद कु यदि वो एक था फिर अतीत वर्तमान भविष्य के केवहार तो आप औपाधि की माननी पड़ी ना इसे काल को भी विषय की मान लो बात खत्म जैसे एक में तीन का व्यवहार कहा से आ गया भूत वर्तमान भविष्य यदि काल एक है ये तीन व्यवहार कहाँ से आया आपको कहना पड़ जाएगा मजबूरी में उपाधि से आया है ना तब तो हम कहते काल उपाधि से बात खत्म हो जिसे काल का प्रत्यक्ष भी उपाधि ही है उसको भ्रांति ही माननी चाहिए और आगे भी अनेको बातों में अनेक अन्यत्र भी दिया है कई चीजों को दिया आगे तीन सौ निन्यानवे पृष्ठ में इन्हीं बातों को वहां पर कहा दूसरे शब्दावली है दूसरे ग्रंथों का आप स्वयं देख लें हाँ, तो ठीक रहेगा ओम पूर्ण